संवेदनाओ संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है बाल कहानी संगठन और सूच एक लोमड़ी को कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था इसलिए शिकार की खोज में लगी रहती थी उसकी चलने फिरने की शक्ति भी कम हो गई थी एक बार वह पहाड़ की ढाल पर शिकार की खोज में जा रही थी कि एकाएक पैर के नीचे का पत्थर लुढ़क गया कमजोर होने के कारण वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और नीचे लुढ़कती चली, चली गई। नीचे मैदान था यहाँ आकर उसने देखा कि खरगोशों का, का एक झुंड अटके अट्खेलिया कर, कर रहा है खरगोशों को देखकर कर उसके मुँह में पानी आ गया उसने सोचा अब मेरा भाग्य जग गया किसी तरह से एक दो खरगोश मेरा अवश्य आहार बनेंगे वह वहाँ, वहाँ पर रोजाना चक्कर काटने लगी जब खरगोशों ने लोमड़ी को देखा तो, तो पहले, पहले तो उन्हें डर लगा, लगा। उन्होंने, उन्होंने सोचा कहीं ये हमें खा न जाए लेकिन फिर, फिर यह सोचकर सोच कि, कि हम लोग लोमड़ी से इतने ज्यादा हैं और वह है अकेली इसलिए यदि उसने कुछ भी किया तो हम सब खरगोश भी उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और यह सोचकर खरगोश आनंद से रहने लगे लोमड़ी वहाँ पर रो जाती और खरगोश को खा जाने की ताक में रहती परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी एक बार जब, जब खरगोश अटखेलिया कर रहे थे तब लोमड़ी आई और उसने दो खरगोशों को अकेला पाकर उनकी तारीफ करने लगी, लगी, लगी। वह उनसे, उनसे बोली, बोली। ए खरगोश भाई, भाई तुम तो, तो जंगल, जंगल के सबसे सुंदर जानवर हो तुम्हारे ये सफेद रुई जैसे बाल कितने मुलायम हैं? और तुम्हारा ये शरीर दो तो चंद्रमा, चंद्रमा के समान, समान उज्जवल है तुम्हारी गोल चमकती, चमकती आंखें हीरे मोती, मोती के, के समान, समान हैं। क्या तुम दोनों आज शाम को मेरे साथ मेरी कुटिया में, कुटिया में दावत खाने के लिए चलोगे जब खरगोश ने लोमड़ी की यह बात सुनी तो उनके कान खड़े हो गए उस समय तो तुम्हे जल्दी जाने का बहाना करके अपने झुंड में मिल गए लेकिन इस घटना से खरगोशों को अपना जीवन असुरक्षित लगने लगा शाम के समय सभी खरगोश एक जगह पर एकत्रित हुए सभा बुलाई गई। राजा खरगोश ने सभी से अपने अपने सुझाव देने के लिए, के लिए कहा और अंत में सबकी सब सलाह से, सला से, से एक कार्यक्रम तय किया, किया गया उसी दिन सब खरगोशों ने मिलकर अपने सुरंग को थोड़ी थोड़ी, थोड़ी चौड़ी, चौड़ी करके, करके बीच में गहरा गड्ढा खोदा और उसका, उसका दूसरी तरफ का मुंह बंद कर दिया यह काम करने के बाद कुछ खरगोश लोमड़ी के पास गए और बोले लोमड़ी बहन लोमड़ी बहन आज हम सभी को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है अब तुम हमारी बड़ी बहन बन चुकी हो क्या तुम हमारा एक काम कर सकती हो बहन लोमड़ी ने जवाब दिया हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं बताओ, बताओ बताओ क्या काम है एक खरगोश ने बोली मेरे बच्चे ना बहुत छोटी है अभी मे ठीक से चल भी नहीं पाते हैं और इसीलिए मैं उन्हें सुरंग में छोड़कर जा रही हूं क्या तुम दो घंटे के लिए उनकी रखवाली कर सकती हो बहन यह सुनकर लोमड़ी के मुंह में तो पानी आ गया उसने सोचा आज तो मुझे बिन मांगे मोती मिल रहे हैं वह तुरंत इस छोटी सी काम को करने के लिए राजी हो गई और बड़ी शांत मुद्रा में सुरंग के एक ओर जाकर खड़ी हो गई। जब लोमड़ी ने देखा कि सारे खरगोश वहाँ से चले गए हैं, अब आसपास कोई नहीं है तब वह चुप चुप के ऐसी सुरंग में घुस गई और जैसे जैसे वह आगे बढ़ी कि बीच में बने हुए गड्ढे में धस गई। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन गड्ढे से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था दूसरी तरफ लोमड़ी के सुरंग में घुसते ही छिपे हुए खरगोश बाहर निकल आए और उन्होंने सुरंग का दूसरा रास्ता भी बंद कर दिया लोमड़ी बाहर नहीं निकल सकी। खरगोश अपनी सूझबूझ एकता और संगठन पर गर्व अनुभव करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे अभी, अभी आप, सुन आप सुन रहे थे, थे। बाल, बाल कहानी, कहानी संगठन और, और सूच, सूच। वाचक स्वर भारती परिमल, परिमल।